कोई ताकत की जरूरत नहीं की कोई पहलवान लाना पड़ेगा जो बटन दबाए टेक्नोलॉजी के विकास ने ताकत आदमी के हाथ से खत्म कर दी ताकत मशीन के बाद चली गई और मशीन न है ना पुरुष और मशीन को चलाने की बात है वो कोई भी चला सकता है तो पहली सफर दुनिया में टेक्नोलॉजी ने ऐसी हालत ला दी है की स्त्री और पुरुष दोनों कमा सकते इसलिए अब स्त्री इस को गुलाम होने की कोई जरूरत नहीं अब वो मित्र हो सकती है लेकिन पूर्व के तो मुल्कों में अभी भी नहीं हो सकती क्योंकि पूर्व तो मुल्कों की बिल्वकूफी की बातें मानती चली जा रही है अभी भी सच बात तो ये है कि स्त्री ठीक से शिक्षित हो जाए तो उसे पुरुष के पैसे पर निर्भर होने से इंकार करना चाहिए बिल्कुल इंकार करना चाहिए क्योंकि तुम पैसे की तो सारी सुविधा चाहो और स्वतंत्रता भी चाहो ये दोनों बातें बेईमानी की ये तो बेईमानी की बात यानी कमाए तो वो और बांटते वक्त दोनों मित्र होने का दावा करो ये गलती बात है वो जो कमाएगा वो बुनियादी रूप से मालिक होगा तो जैसी समझ में चाहता हूँ तो कोई भी स्त्री अपने पति के बैठे को अपना नहीं मानेगी तो स्त्री से तुमने तो कमाया है ठीक है वो भी कमाएगी ये दूसरी बात है कि दोनों पुलअप करने और दोनों मित्र जो है का काम चलाए लेकिन स्त्री डिपेंडेंट नहीं होती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 तुम जब तक पैसे पे निर्भर हो तो तुम भयभीत भी हो गए अगर आज वो इनकार कर दे तो तुम कहाँ कल ही एक लड़की आई वो कहती ऐसा ऐसा है ये ये करो वो नहीं करना चाहिए लेकिन है तो निर्भर पैसे पे कपड़ा पति से लो पैसा पति से लो मकान पति से लो तो फिर पति उसके साथ सर पे लाता है ये, ये मानो तो मैं तब जाओ मुझे दिखना तुम करो जाओ कहाँ वो कहती है मैं जाऊँ कहाँ पिता कहते हैं कि वहा लौटाऊ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 तो उसको तुम पचास रूपये महीने देते हो एक कपड़ा धोने वाला रखते हो तो उसको तुम देते हो। एक बुहारी लगाने वाला रखते हो वो दो सौ रूपये महीने का काम कर रही है लेकिन इसका कोई आर्थिक हिसाब नहीं है इसका आर्थिक हिसाब होना चाहिए लेकिन ये कॉन्फिडेंस जितनी बढ़ेगी सब साफ होगा तो एक तो स्त्री को पूरे आर्थिक रूप स्वनिर्भर पति नहीं चाहेगा कि की स्वनिर्भर स्त्री हो इसलिए पति कहेगा मेरे इज्जत के खिलाफ है कि तुम कुछ काम करो क्योंकि तुम जैसी स्वनिर्भर हुई पति की रेटी गई, इसलिए पति कभी नहीं चाहेगा कि स्त्री कमाए पति कहेगा जब मैं हूँ मैं कमाने की क्या जरूरत है मैं जब नहीं लूँ तब सवाल मैं जब कमा सकता हूँ तुम क्यों कमाओ और स्त्री इससे बड़ी खुश होती कि पति कितनी है प्रेम की बातें कर रहा है लेकिन बहुत गहरे में पति ये कह रहा है कि तुमने कमाया कि तुम मुक्त हो गयी तुम तुम तुम तुम तो तुम्हारी बुरा जी बहुत लड़कियाँ तो कमा भी रही हैं, वो भी गुलाम लड़की दूसरे कारण न न कारण और भी है कारण और भी वो जो लड़कियां कमा रही हैं, जो लड़कियाँ कमा रही है वो सिर्फ प्रतीक्षा कर रही है कब उनको पति मिल जाए कमाना वो छोड़ शादी की हुई लड़कियाँ शादी की हुई लड़कियाँ जैसे ही कमाती है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 लेकिन एक स्त्री ड्राइव कर रही हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ मानी हो गई बाइक तो में ज्यादा तेजी से ड्राइव नहीं कर लूंगा मोटर की टेक्नोलॉजी ने में आपको बराबर कर दिया आप सब मामलों में, में टेक्नोलॉजी विकसित होती चली जाएगी और टेक्नोलॉजी के वजह से ताकत का जो फर्क था वो छीन होता चला अब एक आदमी कुहाड़ी चला रहा है तो इसी नहीं चला सकती उतनी कुल्हाड़ी ये चलाएगी तो पांच मिनट में, में थक जाएगी वो दो घंटे चलाएगा तो वो सुपीरियर हो गया लेकिन अब बिजली की आरा मशीन चल रही है बटन दबाना है चाहे पुरुष दबाए चाहे स्त्री दबाए से कोई फर्क नहीं पड़ता वो आरा मशीन पूछती नहीं किसने दबाया लेकिन कुल्हागी स्त्री सुन है न टेक्नोलॉजी के विकास ने ताकत की बात खत्म कर दी अब ताकत बेमानी है इसलिए ताकत वाकत तो कोई सवाल नहीं है अब कोई ताकत से नहीं डरवा सकता किसी को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 म्यूचुअल डिपेंडेंस है हम दो लोग दूसरे पे निर्भर है हम मित्र हैं हम शेयर करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे पर निर्भर हुए लेकिन कोई मालिक कोई गुलाम ऐसा नहीं एक बात दूसरी एक बात थी जो टेक्नोलॉजी ने वो भी खत्म कर दी वो थी स्त्री के साथ बच्चों का जैसे ही स्त्री को बच्चे पैदा होते हैं वो निर्भर हो जाती क्योंकि उतने वो उतने वक्त को कमा नहीं सकती काम नहीं कर सकती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 बच्चे को पालने की बच्चे को बड़ा करने की ये पुरुष और स्त्री की समान जिम्मेवारी है ये कोई स्त्री की अकेली जिम्मेवारी नहीं ये अकेली जिम्मेवारी नहीं बच्चे को पालने बड़े करने तो इसके लिए बहुत जल्दी लीगल व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे का बोझ कोई स्त्री पर ही पूरा पड़ने का नहीं और दूसरी बात अब तो अब तो संभालना इतनी बढ़ती जाती है महाराज की जिसकी हम गलत ही नहीं कर सकते माँ के पेट में ही बच्चा बड़ा हो यह भी जरूरी नहीं रह गया वो तो, तो ट्यूब में भी बड़ा हो स्त्री को नौ महीने की जो परेशानी उससे मुक्त किया जा बिल्कुल तो मुक्त किया जा वो जो उसकी वजह से पड़ता है वो मुक्त और दूसरी बात है बच्चों का सारा का सारा कंट्रोल स्टेट के हाथ में जाएगा जैसे समाज वैज्ञानिक होगा बच्चों का कंट्रोल माँ बाप के पास रहने नहीं चाहिए टूटना ही चाहिए मित्र तरीके संबंध रह जाना है। ये रिलेशनशिप बहुत कुरूप है और इसकी वजह से बहुत दुख है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 तो पति जैसे गाड़ी में चढ़े उन्होंने नीचे हाथ बढ़ाया पत्नी को चढ़ा के लिए मैंने उनकी पत्नियों को कहा कि इनकार कर दो ये बात गलत है क्योंकि मैं चल सकती हूँ प्रेम के लिए धन्यवाद लेकिन ये बात गलत है मैं जिस सीढ़ी पे चल सकती हूँ तो तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ते चाहूंगी ये बात गलत है लेकिन क्यों मैंने कहा सिर्फ तो अपने हाथ से डिपेंडेंस को पाल, पाल की और तुम इसमें खुश हो रही होगी ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा मौका नहीं तुमने कभी दिया कि तुम गाड़ी में पहले चढ़ गई हो और तुमने हाथ पकड़ के पति को ऊपर लिया तो पति इनकार कर देता कि इंसल्टिंग आप मेरे तो ना अगर आपकी पत्नी ट्रेन में चढ़ जाए और ऐसा हाथ बढ़ा के कहेगा थी। तुम कहोगे ये इंसल्टिंग आस के लोग देख के क्या कहेंगे बात है लेकिन आप चढ़ जाओगे और पत्नी को हाथ बढ़ाओगे पत्नी बड़ी खुश होगी ये बहुत सम्मान पूर्ण लगेगा उसको हाँ तो वो हमने उसको सिखाए हैं सारी बातें पार्टी करते तो और लेडीज़ को जरूरत समझ जरूरत हो तो हाथ देना चाहिए लेडीज को नहीं किसी को भी लेडीज का सवाल नहीं मेरा है तो आप लोग जगह जगह मेरी क्लास होती थी तो तो लड़कियों का अलग बैठने का है लड़कों का अलग मैंने लड़कियों से कहा की तुम जब तक इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा सकती कि लड़कों के साथ बैठो तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो मेरी क्लास में बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मेरी क्लास में बैठना है तो जो जब आ जाए और जहां जिसे जगह मिल जाए वो वहां बैठ जाए कि ये लड़कियां एक झुंड बना के कोने में बैठी लड़के झुंड बना के कोने में बैठे ये, ये बिल्कुल और असंतृत मालूम होता है मालूम होता है है ये हम कहते हैं सभा में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है सारी महिलाओं को मुकदमा चलाना चाहिए सभा हो क्योंकि विशेष सुविधा क्यों विशेष सुविधा तो हमेशा कमजोरों को दी जाती है इसका ख्याल नहीं हमको विशेष सुविधा कमजोरों के लिए दी जाती है और विशेष सुविधा मिलने से कमजोर कमजोर होता चला जाता है क्योंकि वो विशेष सुविधा के एक्सपेक्टेशन मानता है और पश्चिम में वो कहते हैं लेडीज फर्स्ट और इसकी बड़ी खुश होती है उनको बिल्कुल इंकार करना चाहिए जो है वो ने क्या सवाल है? जो पहले में आया वो पहले खड़ा होगा अगर हटता है तो अपमानजनक है हम पीछे हैं हम पीछे खड़े होगा मगर मजा क्या है इस वक्त शिक्षित शिक्षित स्त्री कहती है पुरुष के बराबर होना लेकिन पुरुष जो सुविधाएं देता है वो बड़े मजे से लिए चली जाते हैं ये कंट्रोडिक्ट कभी हो नहीं पाया सुविधाओं को इनकार करूँगा अभी मैं अहमदाबाद में था तो अहमदाबाद के हरिजन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 अब वो गांधी जी कहते हैं कि हम हरिजन के घर में ठहरे ये भी विशेष व्यवहार है और विशेष व्यवहार हमेशा कमजोरों के साथ है। तो मैंने कहा मैं तो हरिजन किसी को मार हाँ। और मैंने उनसे तो वो बोले कि फिर कैसे हरिजन कैसे मिटे तो मैंने कहा पहली तो बात ये है कि तुम मिटना नहीं चाहते तुमसे कहता कौन है तुम अपने को हरिजन कहो तुम क्यों अपने को हरिजन कहने आयो यहाँ पच्चीस आदमी मिले और हरिजन होने से तुमको जो विशेष सुविधाएं मिल रही वो तुम इनकार नहीं करते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 क्योंकि तो पच्चीस साल में धूल जम गए उनकी कोई फिक्र ही नहीं कर रहा है पूजा और पूजा कोई फिक्र नहीं है निपटा रहा है एक दिन आता है वर्ष में निपटा दे गांधी नए और गांधी की छाया दिमाग पर है गांधी का विरोध एकदम जरूरी मैं तो बहुत कम करता हूँ तुम्हारी हिम्मत देख के और नहीं तो जितना विरोध करना चाहिए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 तो जो मैं जो जो ठीक कहा हूँ जो ठीक कहता हूँ यानी ठीक का मतलब ये आपके दिमाग से जो निकलता है मैं गलत कहता हूँ ये थोड़ी कहा आप कपड़ा पहने हुए कमीज तो वो गलत पहने हुए हैं मेरा मतलब आप सुन ना गांधी को जिस मामले में मैं ठीक कहता हूँ वो मामला बिल्कुल दूसरा है उससे ठीक होने ऐसी गांधी की फिलोसॉफी का कोई संबंध नहीं जैसे मैं कहता हूँ गांधी सिंसियर आदमी है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 उसे लगता है कि आपका पैर काटने से आपका हित होगा वो पैसे के लिए पैर नहीं काट रहा वो आपका दुश्मन नहीं है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो डॉक्टर बिल्कुल ईमानदार है लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नहीं है पैर काटने से नुकसान होगा मीरा में दुश्मन है ना वो डॉक्टर बिल्कुल ईमानदार है लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नहीं और पैर काटने से नुकसान होगा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 तो तो हाँ तो जब तो समझ में नहीं आता तो तो जब समझ में नहीं आता और लिखते हो कि गड़बड़ है तो इसका विरोध करो फिर जब हुकूमत में आते हो तो फिर खादी को प्रोत्साहन मत दो फिर ग्राम उद्योग की बात मत करो फिर गांधी की फोटो में लगा के राष्ट्रपिता मत बनाओ यानी मेरा मतलब सुनिए ना इनसिंसरिटी जो मैं कह रहा हूँ वो यही की नेहरू को लगता तो ऐसा है की गांधी गलत है और व्यवहार ऐसा करते है वो कि जैसे गांधी सब कुछ थी का ठीक तो है न नहीं हर्जा है।, है हर्जा है क्योंकि अगर नेहरू बर्थ कंट्रोल के लिए प्रोत्साहन देते हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि गांधी बर्थ कंट्रोल की जो कहते हैं वो गलत है और खतरनाक है ये वो कहने की हिम्मत नहीं जुटाते क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला होगा इसमें नुकसान पहुँचेगा नेहरू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 वो जो जहां भी मैं कहता हूँ उनको जिस अर्थ में मैं कभी भी ठीक कहा हूँ वो इतने अर्थ में ठीक कहता हूँ लेकिन जो भी गांधी कहते हैं वो जो गांधी ने फिलोसॉफी है वो जो जिंदगी को देखने का ढंग है वो पूरा गलत है और उसका विरोध करना इस बड़ा मजा ये बीके की गलत चीज ही चल सकती तो है क्योंकि सारा समाज गलत आप मेरा मतलब सुन रहे ना ठीक चीज को चलना ही मुश्किल है ठीक चीज को चलने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और गलत चीज ही चल सकती क्योंकि सारा समाज गलत है और उस गलत चीज के अनुकूल है सारा समाज है। अब हजारों लाखों साल तक गलत चीजें चलती उससे कोई मतलब नहीं है मुश्किल हो सकता ठीक आदमी को सक्सेस होने में समय लगता है बहुत समय लगता है और ये भी हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई सक्सेस ना हो और अक्सर ऐसा हुआ है कि ठीक आदमी अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सके हजारों साल मर जा मर जाने की बात पे उनकी बात को बल मिला और लोगों को समझना आया कि वो बात ठीक और गलत आदमी एकदम सक्सेसफुल हो सकते गांधी की सक्सेस फेनोमिनल ऐसा कोई आदमी अपनी जिंदगी में तरह सफल नहीं हो सकता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 ना रहे ना। जिन्ना की जो सफलता है वो तो समझदार मुसलमान हो जाएगा तो जिनागा तो मुसलमान हो जाए तो मुसलमान होने से छुटकारा हो जाए जिन्ना तो गया मत ये है वो जिन्ना तो तभी तक जब तक ना समझिए लेकिन जिन्ना पूरी तरह सफल हुए इसमें क्या असफलता है लेकिन किस चीज को अपील किया उन्होंने जिस चीज को अपील किया वो चीज ही गलत है मेरी जो दृष्टि है ये ये तय नहीं होता कि कौन सफल हो गया इसलिए कोई सही नहीं होता इसलिए कोई सही नहीं होता तो इस... हाँ, तो है वही चीज सफलता का विचार है तो वो तो जैसे जैसे लोग तैयार होते चले जाएंगे महात्मा गांधी के पूरे विचार के विरोध में एक एक इंच दिखाई नहीं पड़ता है जी कल आपको सुनने वाले अगर मेरे सुनने वालों ने मुझे अंधे की तरह माना है तो दिक्कत में पड़ जायेंगे और अंधे हमेशा दिक्कत में पड़ते मेरा क्या था सूर्य समझे न और अगर मेरे सुनने वालों ने और मैं तो को पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ की अंधेपन की दुश्मनी की कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरे सुनने वालों ने ठीक सुना है वो मुझे गलत कहेंगे कि आदमी गलत हो गया तो क्या फर फर ये अगर मैंने कहा इसलिए आपने मान लिया तो, तो मुझक में पढ़ने वाले क्योंकि कल मैं बदल सकता हूँ लेकिन मैंने जो कहा आपने सोचा और इसलिए माना कि आपकी बुद्धि को देखा तो कल जो मैं कहूंगा वो भी आप सोचने ना देखे तो ठीक है नी बात खत्म बनने का सवाल ही नहीं और इसलिए मेरा कहना है मुझसे बनने का कोई सवाल ही नहीं कोई मुझसे बनना ही नहीं है कोई प्रश्न नहीं है मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं कहूंगा तो आपको ठीक लगेगा आप मानेंगे नहीं लगेगा ठीक नहीं मानेंगे और मेरा कहना ये है कि आप मानने ही मत अंधे की तरह गांधी जी ने इस तो बहुत जोर दिया अंधे की तरह मानने का गांधी जी ने अपनी सारी बातें बिना दलील से इस को मनवाने की कोशिश की है दलील दलीलग्रहण करना कोई दलील नहीं है और ये कहना कि मेरी अंतरात्मा कहती है इसलिए मैं ऐसे करूंगा ये भी कोई दलील नहीं कल में ये डायरी देखा था गांधी संतु तो निकाली तो उसमें लिखा है कि जब किसी चीज का निर्णय ना हो पाए तो अंतिम निर्णय अंतरात्मा का है वही सत्य है तुम्हारे लिए होगा लेकिन तुम कहते हो पूरे मुल्क के लिए अम्बेडकर की अंतरात्मा कुछ और कहती है जिन्ना की अंतरात्मा कुछ और कहती है तुम्हारी अंतरात्मा कुछ और कहती है हम किसको को सबसे हमारी अंतरात्मा को मानेंगे ना, तुम्हारी तो नहीं बेसिकली राम अंतरात्मा की आवाज आपके लिए सत्य लेकिन आप दूसरे पर नहीं थोप सकते और ये बड़ी थोपने की करती मैं कहूँ की अगर आप नहीं मानोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा तो एक अच्छे आदमी को सोच के की आदमी भूखा मर जाए पता नहीं ये सीखो आप हैं और सत्तर ऐसी आप सत्रह से पाना होगा पूरा, पूरा मर रहा है आप क्या कर रहे हैं गोन से तो गलत है ही गोन से तो गलत है ही गांधी गलत है इसलिए गांधी को मारना थोड़ी सही है मुझे सवाल ही नहीं है नहीं मेरी आप बात नहीं समझे न न मारना तो गलत है ही क्योंकि मारने से गांधी की गलती को समझना मुश्किल हो गया गोन् ने गांधी को महात्मा बना दिया ये तो गांधी इतने बड़े महात्मा थे नहीं आप समझते हैं ना गांधी इतने बड़े महात्मा कभी भी नहीं थे ये गोन्से की कृपा है की गांधी एकदम इतने बड़े महात्मा हो गए कि मन पे आलोचना करना मुश्किल हो गया गोंडसे ने गोली मार के जितना नुकसान किया है उसका हिसाब में वो नुकसान गांधी को मारने का पड़े तो गांधी तो खैर मर ही जाते पांच तो साल में मरते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे लेकिन गांधी को मार के गों गांधी बात पर ऐसी सील बिठा दी जिसका कोई हिसाब नहीं अगर जीसस को यहूदियों ने न मारा होता तो शायद क्रिश्चनिटी कहीं भी नहीं होती जीसस ऐसी कोई प्रभावित नहीं हुआ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 गांधी को सोचा जाना चाहिए था मार्स की तुलना में महावीर की तुलना में बुद्ध की तुलना में फ्राइड की तुलना में वो मामला खत्म हो गया अब जब आप कहते हैं गांधी गोंड से बड़ी गड़बड़ गर होगी वो गोंद ऐसी बिल्कुल काली शकल है वो गांधी सामने बहुत क्रसर दिखाई था हैं और गोली मार के गोंड से उन्हें किया अच्छा नहीं कोई आदमी कितना ही गलत थे उस गलत आदमी को अपनी गलत बात कहने का हक है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 फिर उसको भगवान बनाने की कोशिश चलेगी भगवान गौ ऐसी बनाने की चलेगी कोशिश वो तो जिन्होंने मारा कोई गौंड से अकेला नहीं था वो एक प्रतिनिधि था एक वर्ग का एक वर्ग है पीछे वो आज भी है वो 20 साल चुप रह लिया तो वही जरूरी है वही जरूरी है गौन से क्या करेंगे किसी को कहा सकती है तो गज़े इनकी ना समझे की वजह से तो भारी नुकसान होता है आर्गूमेंट का मामला ही तोड़ देते हैं जी गांधी जी ने बहुत शक्ति की गांधी की शक्ति का तो हिसाब नहीं है इतनी तो हेटलर ने भी नहीं की अगर दिखाई दी तो पूरा गांधी का सब मामला पढ़ोगी तो बहुत गबरा जाओगे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 उनको एकदम गुस्सा आ गया उन्होंने माइक पे जो शब्द कहे वो बूढ़ में निकल गए तो जिंदगी में पकता है शब्द ये निकल गए कहा उन्होंने कि गांधी मर सकता है गांधीवाद अमर और हमेशा कहते थे गांधीवाद है ही नहीं गांधी मर सकता है गांधीवाद अमर ये जल्दी में गुस्से में निकल गया मेरे मतलब तो हाँ। लेकिन ये ज्यादा आफिंत थे जो मैं सुबह कह रहा था सर पंच पंच ऐसी आया सब ये भीतर से आया ऊपर से नहीं आया लेकिन ये हमारी तो क्या कठिनाई हो गई कि हम व्यक्तियों का विश्लेषण ही नहीं करते कि कुछ खोजें कि वो विश्लेषण पूरा का पूरा ख्याल ना आ सके कि कहाँ से आ रहा है पहले पड़ेगा मेरी इंद्र जी लगती नहीं मेरी इंद्र जी लगती नहीं तो तो मुश्किल है क्योंकि आम आदमी गौंडी होता है अगर उसकी उसकी बात न मानो तो मारने की तबीयत होती है अभी मुझे कितनी आप चिट्ठिया पहुँचती मतेंगे तो आपको गोली मार दी जाए अभी ये कोई गौंड से नहीं बेचारा जिन दिमाग हुआ ही है अभी पटना में शंकराचार्य के खिलाफ बोला बस रूप में चिट्ठी पहुँचती अगर आप शंकराचार्य के खिलाफ एक शब्द बोले आप पटना ऐसी जिंदा नहीं जाते कौन सेवादी कौन है हम सब कौन सेवादी अब बाप की अगर बेटा ना मारो बाप कहता है चप्पट लगाऊंगा ठीक कर दूंगा वो क्या कह रहा है वो गौन सेवादी है कि हम बाप है हम तुमको मार सकते नहीं माना चाहिए लड़का कहता है मुझे फला लड़की की शादी करना बाप कैसा नहीं करना चाहिए अगर करोगे घर से बाहर वो गौन सेवादी गौन से का मतलब क्या हो? का मतलब होता है गौन सेवादी का मतलब ये होता है की बुद्धि को विचार को नहीं मानता है मारपीट को मानता है कोई तो और मतलब नहीं होता हम सब मानते हैं मानते कि अगर नहीं मानता कोई आदमी फिर मान जाएगा जिनको तो तुम गांधीवादी कहते हो उसमें तो से निन्यादी तो है अभी राजकोट में उन्होंने ये किया कि जहाँ मेरी मीटिंग रखी वहां हाल कैंसिल करवा दिया ग्राउंड तो ग्राउंड देंगे अखबार में खबर नहीं छापेंगे एडवरटाइजमेंट भी नहीं लेंगे कि मैं आया हूँ राजकोट में ये भी पता नहीं चल सके अब ये क्या है ये सब कौन से बात है इसका मतलब ये है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो नहीं सुनने दिया जाए लोगों को अगर कोई तरह से मैंने कहना जारी रखा तो आखिरी उपाय है की गर्दन का आदो सर ये बोल ही नहीं सकेगा मगर ये तरकीबे वही है हाल कैंसिल करवा दो मीटिंग मत होने दो अखबार में खबर मत निकलने दो आप क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं इस आदमी को हम बोलने नहीं देंगे लेकिन अगर ये आदमी बोलते ही चला जाए आपका कोई उपाय तो है चलो तो आपने मैं मारो जिसमें ये बोल ना सकते मारते किस लिए है।, तो है वो ना कर सके मगर ये दलील नहीं है ये कमजोर गोड से जो है एकदम कमजोर आदमी और उस तरह के सब लोग जो जब तो मैं गांधी का विरोध करता हूँ तो कोई ये नहीं कहता की गोड से कोई अच्छा आदमी है बोन से, बोन से तो गलत आदमी ही है तो संकर्क नहीं पड़ता है तो बहुत से कारण है कारण बहुत अकेला अकेला कत् ही कारण नहीं होता अकेला सत्य ही कारण नहीं होता हजार कारण होते जैसे, हाँ फोर्स लाने के तो हजार रास्ते है पहली तो बात ये है कि आम आदमी को सत्य तो समझ में नहीं आता है न न मेरी बात सुन ले आम आदमी को सत्य समझ में नहीं आता स्वार्थ समझ में आता है और स्वार्थ बड़ी ताकत जैसे आज मजदूरों को जाके एक आदमी समझाए की तुम तो इकट्ठे हो जाओ हम फैक्ट्री पे तुम्हारा कब्जा करवा देंगे तो उस मजदूर को कोई कम्युनिज्म थोड़ी समझ ना आ रहा है उसको तो कोई लिखा समझ ना आ रहा है अगर यह बहुत बढ़िया अगर फैक्ट्री पे कब्जा हो जाए जा। उन कम्युनिज्म थोड़ी मतलब उसे कोई कम्युनिज्म का सत्य थोड़ी समझना आ रहा है उसे समझ में आ रहा है की ठीक है अच्छा तो बहुत रूप दिखा लिया मालिक ने अपन जरा कब्जा तभी किसी स्वार हो गए मालिक भी कोई फैक्ट्री पे इसलिए कब्जा नहीं मजदूरों का बला कर रहा है उसका किया स्वार्थ स्वार एक मालिक का और एक मजदूरों का जिसमें जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा ये स्वार कोई सवाल नहीं दो स्वार्थ लड़ेंगे जो ताकतवर होगा कि बीत जाएगा अगर मालिक की पुलिस अदालत सांस है तो पूना में मालिक जी जायरा कलकत्ते में मालिक हार जाएगा क्योंकि अदालत मजदूर के साथ होगी जो संघर्ष चल रहा है जगत में वो स्वार्थों का संघर्ष है और सबसे तो सिर्फ उसको दिखाई पड़ सकता है जिसका कोई स्वार्थ ना हो और इसलिए सत्य बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है तो बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है सत्य की ताकत जो है उसका दूसरा बिल्कुल ले गया बिल्कुल ले गया लेकिन वो इस ढंग से ले गया सारा मुल्क इस इस का को गाली दे रहा है पहले समझ में आने भी नहीं देता हूँ तो वो जो गोली का मामला था ना गोली से बाकी है सब पहले तो समझना है सब के जिंदा रहते में तो आप हुए कल था ना मैं कह रहा था नहीं रहा? नहीं? कल में कह रहा था था, थी। में रहा था। उनकी जो कॉम्युन है सारे बड़े कॉम्युनिस्ट नेताओं की तीस सदस्यों की उसमें वो बोल रहा उसने और उसनेलिन का उसने विरोध किया मर जाने के बाद एक्सेलिन तो एक सदस्य ने शीशे ऐसी आवाज लगाई की आप सब कहा जब स्टेलिन जिंदा था तब आपने क्यों नहीं विरोध किया और आप तो जीवन भर थे इस से के थे। तो खुश रुका और उसने फिर पूछा की कि आवाज लगाई है कृपा खड़ा होकर अपना नाम बता दीजिए तो कोई खड़ा नहीं हुआ कोई नाम नहीं आया खुर ने कहा बस यही कारण मेरे साथ था जो तुम तो अपना नाम नहीं बता पा <laughs> जो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ वो चलन मेरे साथ कर सा। नहीं, है नहीं।, नहीं, नहीं।, वो नहीं बता सकता आदमी को भी बताना मतलब मरना है दूसरे मतलब यही मामला मेरा था मैं भी सब सुनता था देखता था लेकिन बोल नहीं सकता था लेकिन मुल्क ने बहुत बड़ा बदला लिया दिन के साथ पहले उसकी कब्र बनाई किंदन के साथ जहां लेरिन की कब्री फिर कब्र को उखाड़ा हटाया वहाँ हटा दी कब्र को लाश को हटा दिया वाँ। वाँ ने रखने दिया अब ने काम बहुत किया लेकिन काम जिस ढंग से किया कोई लाख अकेले उम्र में मारको बचाया जा सकता अस्सी लाख को बिल्कुल बचाया जा सकता इतनी बड़ी संख्या में इनका की जरूरत नहीं लेकिन अगर बचाई जाती तो इससे इनको नहीं बचाया तो इस जाता इससे इनको है दूसरे लोग ताकत नहीं आ जाती। तो जो भी ताकत में आ सकता था उसको खत्म कर दिया मन मन असल क्या भला है। देश का थोड़ी दूर तक तो दिखाई पड़ेगा लेकिन बहुत गहरे में तो खुद का दिक्कस राजकी भले तो हमारे बहुत कुछ जस्टिफिकेशन होते हैं जो हम कर रहे हैं वो उतने उतने साफ नहीं होते कमर के तो भेजी गई ये क्या घाती या कोई राजनीति के पास जो घृणा और रिवेंज और बदला खुशियों का असल में होता क्या है अंडर जो होते हैं वो पीछे उनको क्रोध तो रहता ही हमेशा अब खुर्शियों को जिंदगी भर जब तक स्टलीन जिंदा था जी जीवी करनी पड़ी जो स्टलिन कहे वही सत्य था इसमें कोई नुच्छ करने की जरूरत न लेकिन मन में तकलीफ तो होती है अपमान तो होता ही है खुदी दिखा ली ये नेहरू को देखकर भारत में इस वक्त बहुत लोकप्रिय है आप वो स्टांग कर ली दुकान में बहुत ही जल्दी आ जाएगा इसलिए इसीलिए अपना पैसा मिल जाएगा मेरा और साथ साथ मेरे बुरा में और जाएगा और कैसे मिल जाए और मैं भी काम दूध में लगे बहुत मिल जाएगा कौन दे सकती हूँ भारत तो कभी भी कभी और खुशीद को भारत मार्ग से कोई डर नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है। और और ये जो लोकप्रियता होती है नेहरू जैसी लोकप्रियता ये किसी डिक्टेटर को कभी नहीं मिल सकती ये मेरी नहीं था। में सकती डिक्टेटर को कभी नहीं मिल सकती डिक्टेटर बनने के लिए लोगी क्या ही खास चीज है रूस में बहुत अजीब है रूस में पता नहीं चलता कि कल कौन आदमी बन जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ग्रुप सब मैनेज कर रहा है थोड़ा बहुत थोड़ा सा ग्रुप है जिस मैनेज करता है कुछ पता नहीं चलता वहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है बहुत कारण लेकिन बहुत कारण बड़ा कारण तो यही था कि चीन जांच जाँच परस कर रहा है अपने आसपास कि की कौन कितना ताकतवर तो तो तो तो है मेरे तो सिर्फ है नहीं कहने वो जांच परख हमला करने में सिर्फ ख्याल था की जाँच परख हो जानी चाहिए आस पास दुकान कौन ताकतवर है और किससे टक्कर हो सकती है तो भारत से टक्कर एशिया में हो सकती और भारत को तो उसने तो जान लिया कि कोई खतरा नहीं कभी भी टक्कर ली जा सकती इसलिए वापस लौटा अब वर्ल्ड फोर्सेस में किससे टक्कर ली जा तो सकती है तो दोनों फोर्सेस है अमेरिका है या रूस है अमेरिका से टक्कर लेना महंगा पड़ सकता है रूस से टक्कर लेना सस्ता पड़ेगा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 और भारत की जांच कर ली कितनी ताकत है।, है।, है भारत को गुराबा जा सकता है इसकी जाँच हो गई मामला खत्म कर लिया इसकी जाँच कर लेनी जरूरी दुश्मन लड़ते हैं ना दो आदमी कुश्ती लड़ते हैं तो पहले हाथ मिलाते जनता सोचती होगी की हाथ प्रेम पे मिला रहा है उसे एक दूसरे का हाथ दबा कर देखते हैं की ताकत कितनी पहलवान गांधी लाते है न तो पहले ऐसा हाथ मिलाते हैं तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सद्भाव प्रकट कर रहे हैं सद्भाव नहीं है वो वो तो हाथ को तो दबा कर तो देखते हैं कि मामला कितना है कैसे कि आदमी से तो जूझना है वो तो सिर्फ हाथ दबा कर देखा भारत और समझ में आ गया कि मामला बिल्कुल बोगस है भारत के पास में कभी भी तोड़ा जाता इसलिए पीछे तो तो उससे फायदा हुआ चाइना को कोई नुकसान नहीं हो रहा पंद्रह साल मजबूत हो जाएगा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 कि आप जब लड़ाई होगी सभी तैयारी करते आगे पीछे तैयारी नहीं करते आपका माइंड साफ है बहुत साफ है यानी हम उन लोगों जब तो मकान आग लग जाएगी तो कुआ खोदे मकान आग बोलोगी कुआ खोदना बंद कर दिया इसलिए वो तो हमारा माइंड वैसा है course may be needy talks from the series shunyatinow seven at meditation camp nargol india this course number 1 कहानी से इस शिविर की पहली चर्चा में शुरू करना चाहता हूँ बहुत पुराने दिनों की बात है एक सम्राट अपने जीवन के अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था और बहुत चिंतित भी था मृत्यु से नहीं वरन अपने तीन लड़कों से जिनके हाथ में उसे राज्य को सोपना था वो ये निर्णय करने में असमर्थ था कि किसके हाथ में राज्य की शक्ति दे दे क्योंकि शक्ति केवल उन हाथों में ही सु होती है जो शांत हो और ये निर्णय बहुत कठिन था की उन तीनों में शांत कौन है कैसे परीक्षा हो कैसे जाना जा सके कि कौन व्यक्ति उस राज्य के हित में होगा कौन अहित में कुछ चीजें होती हैं जो बाहर से नापी जा सकती हैं, लेकिन जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे नापने के लिए न कोई बाट है न कोई तराजू है कुछ चीजें हैं जो बाहर से पहचानी जा सकती हैं, लेकिन जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे बाहर से पहचानने का भी कोई उपाय नहीं है कैसे पहचाना जा सके कैसे जाना जा सके क्या रास्ता हो उस सम्राट ने एक फकीर से पूछा उस फकीर ने कोई रास्ता बताया और दूसरे दिन सुबह उसने तीनों अपने बेटों को बुलाया और उन्हें सौ सौ रूपये दिए और कहा कि तीन जो महल हैं उन तीनों के नाम ये सौ सौ रूपये में देता हूं 100 रुपए में ऐसी चीजें खरीदना कि पूरा महल भर जाए कुछ जगह खाली ना बचे जो तीनों में सर्वाधिक सफल हो जाएगा वही सम्राट बनेगा वही राज्य का अधिकारी हो जाए कुल सौ रुपये और महल उन राजकुमारों के बहुत बड़े थे पहले राजकुमार ने सोचा सौ सो रुपए से क्या भरा जा सकेगा वो गया जुआ घर में और सौ रुपये उसने दांव पर लगाए हो सकता है जुए में जीत सके तो फिर बहुत रुपए उसे उस बड़े महल को भर ले क्योंकि महल बहुत बड़ा था सौरों पे में भरा नहीं जा सकता लेकिन जैसा कि अक्सर होता है जो बहुत खोजने जुए में जाते हैं वो भी खोकर लौट आते हैं जो उनके पास था वैसे ही वो युवा भी सौरों पे खोकर घर वापस लौट आया उसका महल बिल्कुल खाली रह गया दूसरे राजकुमार ने सोचा कि सौरों पे बहुत थोड़े हैं इतना बड़ा महल हीरे जवारों से तो भरा नहीं जा सकता एक ही रास्ता है कि गाँव का जो कूड़ा कचरा बाहर फेंका जा सकता है जाता है उसे खरीद लिया जाए और महल भर दिया जाए गांव से जो भी कूड़ा कचरा बाहर जाता सब उसने खरीदना शुरू कर दिया और महल में कूड़े करकट के ढेर लगा दिए सारा महल भर गया लेकिन साथ ही दुर्गंध भी भर गई, उस रास्ते से निकलना भी मुश्किल हो गया तीसरे राजकुमार ने भी महल भरा, किससे भरा कैसे भरा वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो सकेगा तिथि आ गई निर्णय की परीक्षा के लिए सम्राट आया पहले राजकुमार का महल खाली था उस राजकुमार ने कहा क्षमा करे सौ रुपए बहुत कम थे सोचा मैंने जुआ शायद और जीत जाऊं तो फिर महल को भरू मैं हार गया महल खाली दूसरे राजकुमार के महल के पास जाके तो घबराहट हो गई इतनी बदबू थी सारा महल कूड़े से गंदगी से भरा था उस राजकुमार ने कहा कोई और रास्ता नहीं था सिर्फ कचरा ही खरीदा जा सकता था सौ रुपए में और क्या मिल सकता है? फिर सम्राट राजकुमार के महल के पास गया देखकर दंग रह गए परीक्षार्थी जो निर्णायक थे देख कर आश्चर्य से भर गए इतनी सुगंध थी उस महल के पास फिर वे बीतर गए रात थी अमावस की सारे महल में जलाए गए राजा ने पूछा, तूने महल किस चीज से भरा है उस राजकुमार ने कहा प्रकाश से आलोक से कोने कोने में दिए जले थे सारा महल प्रकाश से भरा था और सुगंधिया छिड़की गई थी और महल के द्वार द्वार खिड़की खिड़की पर फूल लटकाए गए वो महल सुगंध से और प्रकाश से भरा तीसरा राजकुमार सम्राट हो गया वो उस राज्य का जिकार अधिकारी हो गया हम में से बहुत ही मुश्किल है कोई जीवन का सम्राट हो सके क्योंकि या तो हमने जीवन को दांव पर लगा रखा है और हर दांव इस आशा में कि कुछ मिलेगा तो फिर हम जी लेंगे और जैसा कि दांव पर होता है हम हारते ही चले जाते हैं और जीवन का महल अंततः तक सूना ही रह जाता है और या फिर हमें से कुछ ने पूरे करकट से महल को भरने की ठान ली है जीवन में जो भी व्यर्थ है उसी को खरीद कर हम महल में लिए चले आ रहे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं अंतिम जिसका कोई अंतिम अर्थ नहीं उस सब कूड़े करकट को हम घर में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि तर्कणा हमारी यही है कि इतना छोटा सा जीवन इतनी छोटी शक्ति इससे महल को हीरे जवारों से तो भरा नहीं जा सकता इतनी छोटी शक्ति से महल कूड़े से ही भरा जा सकता है सो हम कूड़े से भर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि जिस महल को भरने में हम लगे हैं उसी महल की दुर्गंध हमें ही उस महल के भीतर रहने नहीं देखे हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए और हमारा जीना मुश्किल अशांत है इतने दुखी हैं इतने चिंतित क्यों ये चिंता और अशांति आकाश से नहीं आती न चांदारों से आती है ये चिंता और पीड़ा कहीं से भी नहीं आती सिवाय उस महल के जो हमने ही दुर्गंध कूड़े कर्कट से भर रखा है सारी अशांति सारी चिंता सारी पीड़ा वहीं से पैदा होती ये हमारे ही श्रम का फल है ये हमारी ही चेष्टा है ये हमारा ही प्रयास है हमारा ही प्रयत्न है लेकिन ये दो तरह के राजकुमार तो हमारे भीतर हैं, वो तीसरा राजकुमार हमारे भीतर नहीं जो प्रकाश से और सुगंध से अपने मेल को भर सके यहां इस निर्जल में इस सागर तट